दोहावली कीतूत से ही होती है तुलसी निज करतूत बिनो मुकुत जात जब कोई गयो अजा बिल लोक नाम सक्यो नहीं धोइन। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई जीव अपने पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो जाता है तो उसकी कृति नहीं होती अजामिल श्रीहरि के लोक को चला गया परंतु वह अपनी बदनामी को नहीं धो सका अब भी उसकी उपमा लोग पापियों से ही देते हैं बड़ों का आश्रय भी मनुष्य को बड़ा बना देता है बड़ो गहे ते हो तब बड़ जो बावन कर दंड श्री प्रभु के संग सो बड़ो गयो अखिल ब्रह्मण्ड बड़ के अपनाने से भी मनुष्य बड़ा हो जाता है जैसे वामन भगवान के हाथ का दंड उनके साथ ही बढ़कर अखिल ब्रह्मांड तक पहुंच गया कपटी दाने की दुर्गति तुलसी दान जो देता है जल में हाथ उठाए प्रतिग्राही जी वही दाता नरक कह जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग हाथ उठाकर अर्थात मछलियों को फंसाने के लिए जल में दान देते हैं अर्थात चारा डालते हैं उस दान को ग्रहण करने वाली मछली तो जीती नहीं और वह दाता भी नरक में जाता है अपने लोगों के छोड़ देने पर सभी वैरी हो जाते हैं आपन छोड़ो साथ जब ता तो न तादिन तुलसी अंबुज अम्बुज तुलसीदास जी कहते हैं जिस दिन अपने ही लोग अपना साथ छोड़ देते हैं उस दिन कोई भी हित करने वाला नहीं रह जाता अर्थात सूर्य कमल का मित्र है परंतु जब जल कमल का साथ छोड़ देता है तब वही सूर्य कमल का गहरी बनकर उसे जला डालता है श्री रामचृत मानस में भी इसी भाव की एक अर्धाली मिलती है भानु कमल कुल निहारा, बिनु जल जार करे छारा। साधन से मनुष्य ऊपर उठता है और साधन बिना गिर जाता है और बेपर कल ही न हुई ऊपर कला प्रधान तुलसी देखु कला प्रगति साधन घन पहचान मोर की पाख जब जमीन की ओर नीचे पड़ी रहती है तो वह कलाहीन हो जाती है और वही जब ऊपर की ओर होती है तो कला प्रधान हो जाती है अर्थात जगमगा उठती है तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर की पंख की गति देखो और समझो कि मेघ ही इसमें प्रधान साधन है तात्पर्य यह कि मोर पंख की गति को समझकर तुम भी प्रेम घन घनश्याम अर्थात श्री राम जी के प्रेम को पहचान कर ना सुठो सज्जन को दुष्टों का संग भी मंगलदायक होता है तुलसी संगति पोचकी सुजन ही होती मदान तो ही हरि रूप सुताहिते न्यो हरियाण तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन के लिए नीच की संगति भी मंगलदाय होती है जैसे विष्णु रूप बने हुए बढ़े से विवाह करने वाली राजकन्या की पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु ने आकर सहायता की एक राजकन्या ने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी एक चालाक बढ़े ने काठ के दो हाथ जोड़कर विष्णु का रूप बनाया और उस राजकन्या से विवाह कर लिया एक बार राजकन्या के पिता पर कुछ विपत्ति आई तब पिता के कहने से कन्या ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि मैं तो आपको ही भरना चाहती थी बढ़ई ने तो धोखे से मुझको विवाह दिया अतएव इस समय आप ही मेरे पिता की रक्षा कीजिए भगवान विष्णु ने कन्या की सरल और सत्य प्रार्थना को स्वीकार करके उसके पिता को विपत्ति से मुक्त किया कलयुग में कुटिलता की वृद्धि कल कुचाल शुभ माति सरल दड़य चक्र तुलसी यह निश्चय भई बाढ़ तिनो भक्र कलयुग की कुचाल शुभ बुद्धि को हरने वाली है इसलिए राज चक्र भी सरल स्वभाव के साधुओं को ही दंड देता है तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय हो गया कि कलयुग में कुटिलता नित नई नई बढ़ रही है आपस में मेल रखना उत्तम है गो खग खे खुलसी पी वे फिर चले रहे रह संग ए तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी आकाश और जल में रहने वाले तीनों प्रकार के पक्षियों में यह विशेषता है कि वे सब अपने अपने दल बनाकर एक ही साथ पानी पीते हैं चलते फिरते हैं और रहते हैं मनुष्यों को इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए सब समय समता में स्थित रहने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ है साधन समय सुशिदयूल अनुकूल तुलसी नव समय समाते तुलसीदास जी कहते हैं कि वे ही लोग इस पृथ्वी पर मंगल मूल होते हैं जो मनोरथ सिद्ध के अनुकूल साधन और अनुकूल समय तथा इन दोनों के मूल उद्देश्य रूप सुंदर सिद्धि को प्राप्त करके तीनों काल में एक रस क्षमता युक्त रहते हैं जीवन किनका सफल है मात पिता गुरु स्वाम सिख सिर धर सुभाय जन्म कर न जन्म जग जाए जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्हें जन्म लेने का लाभ पाया है नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ ही है पिता की आज्ञा का पालन सुख का मूल है अनुचित उचित विचार जय पा लितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति एन जो पुरुष अनुचित उचित का विचार छोड़कर श्रद्धा पूर्वक पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुकृति के पात्र होकर शरीर छोड़ने के पश्चात इंद्रपुरी में निवास करते हैं स्त्री के लिए पति सेवा ही कल्याण दायिनी है सहज अपावन पति सेवत सुभगति लहे जसुगावत सुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति सेवा करने से वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त होती है पतिव्रता स्त्री वृंदा का यश चारों वेद गाते हैं और आज भी वह तुलसी के रूप में श्री हरि की प्रिया बनी हुई है शरणागत का त्याग पाप का मूल है शरणागत कहु जे तयुमान ते नर पावर पाप नहीं बिलोक जो शरणागत की रक्षा करने में अपना अहित सोचकर उसका त्याग कर देते हैं ये दे मनुष्य पामर क्षुद्र और पापमय हैं और उनका मुख देखने से भी हानि होती है तुलसी त्रिन निर्बल कहे कहे संग चले बाह तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी तत् का तीर्ण अत्यंत ही निर्बल और निकम्मा होता है परंतु कोई डूबने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है तो वह भी अपनी बाँ पकड़ने की लाज के कारण या तो उस शरणागत को बचा लेता है अथवा उसके बचाने की चेष्टा में स्वयं ही उखड़कर उसके साथ बह जाता है कलयुग का वर्णन रामायण अनुहरत सिख जग भय भारत रीत तुलसी सठ की को सुन कल कु तुलसीदास तो जी कहते हैं कि कलकाल में लोगों की प्रीति कुचाल पर ही रहती है मुझ जैसे मूर्ख की कौन सुनता है लोगों को सिख तो यही दी जाती है कि रामायण के अनुसार चलो अर्थात त्याग पूर्वक भाई भाई में प्रेम रखो परंतु संसार में लोग अनुकरण करते हैं महाभारत का अर्थात स्वार्थवश परस्पर कलह में ही लगे रहते हैं पात पात कैसी चो बरी बरी कैन तुलसी खोटे चतुर पना के ढह के तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोग पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग सींचना और एक एक बरी में अलग अलग नमक मिलाना चाहते हैं जैसे न तो पेड़ की जुड़ जड़ में जल पहुंचता है और न सब बारियों में बरियों में समान नमक पड़ता है ऐसी हालत में कहिए इस कहिये से कलयुग में कौन नहीं ठगे गए बनज उपाज अडे कल बल छल कलि कही एक, एक। कलयुग के पापों से मलिन मन हुए लोग प्रीति करके नाता जोड़कर कर वाणिज्य आदि अनेक उपायों से सब प्रकार कल बल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगा करते हैं धर्म सब छल समेत स्वार्थ सहित रुचि कल के धर्म सब दम्भ युक्त हैं व्यवहार कपट है प्रेम स्वार्थयुक्त है और आचरण मनभाना है अर्थात सच्चा धर्म निष्कपट व्यवहार निस्वार्थ प्रेम और शास्त्रोक्त आचरण नहीं है चोर चतुर बटमार प्रभु प्रिय भड़ुआ भंड सब भक्षक परमार्थी कलयुग में चोर ही चतुर माने जाते हैं अर्थात जो सफाई से दूसरों का स्वत्व हरण कर लेते हैं उन्हीं को लोग चतुर कहते हैं लुटेरे ही खिलाड़ी कलावंत गिने जाते हैं जो मार पीट कर धन छीन लेते हैं उनको खिला खिलाड़ी कहा जाता है भाण और भड़वे ही राजाओं या मालिकों को प्रिय होते हैं जो खुशामद करके या तरह तरह की भावभंगियों से मूर्ख मालिकों को रिझाते रहते हैं वे ही उन्हें प्रिय होते हैं सत्यवादी सदाचारी नहीं खान पान का विचार त्याग कर सब कुछ खाने वाले ही महात्मा माने जाते हैं और पाखंड ही सनमार्ग समझा जाता है अर्थात सभी विपरीत हो रहा है अशुभ भे सभूषण धरे भक्शा भक्शाएगी सिद्ध न जो लोग अशुभ अशुभेश मनाए रहते हैं अशुभ अलंकार धारण करते हैं तथा खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा जाते हैं इस कलयुग में वे ही मनुष्य योगी हैं वे ही सिद्ध हैं और वे ही पूज्य हैं जे अपारिन्ह कर रो रो मानते मन क्रम वचन लपारे बता जो अपने आचरण से दूसरों का बुरा करने वाले हैं कलयुग में उन्हीं का गौरव है और वे ही मान के योग्य हैं हैं, हैं। एवं जो मन वचन तथा कर्म से होते हैं, वे ही वक्ता माने जाते है इस कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरी चर्चा ही नहीं करते किंतु वे ही मिथ्या ब्रह्मज्ञानी लोभवश एक कौड़ी के लिए ब्राह्मण और गुर्जनों का घात कर डालते हैं और कहते हैं कि कौन मरता है और कौन मारता है सना आलयुग में शुद्र लोग ब्राह्मणों से बात विवाद करते हैं और आंख दिखाकर कर डांटते हुए कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है साखी सबदी कहानी सागत कली वेद पुराण कलयुग में कलयुगी भक्त लोग मनमानी साखी सबद दोहा कहानी और उपाख्यान कह कहकर कर भक्ति का निरूपण करते हैं और प्रमाणिक वेद पुराणों की निंदा करते हैं शुद्ध सम्मत हरिभगत पथ संयुतर विपेक वैराग्य और ज्ञान से युक्त वेदोक्त हरिभक्ति के मार्ग को तो लोग विशेष रूप से मोह के वश में होकर छोड़ देते हैं और नए नए ज्ञान वैराग्य ही मनमाने मार्गों की कल्पना करते हैं सकल धर्म विपरीत कली कल्पित कोटि कुपंथ पुण्य दुरे पुराण सुगंथ कलयुग में सभी कुछ धर्म के प्रतिकूल हो गया नए नए करोड़ों कुमार्ग कल्पित हो गए वास्तव में वे मार्ग नहीं है मनमानी कल्पना मात्र है इससे पुण्य तो पहाड़ों में भाग गया और पुराना दिशा ग्रंथ वनों में जाकर छिप गए अर्थात वनों में और पर्वतों के गुहाओं में एकांतवास करने वाले कुछ महात्माओं में ही पुण्य और सद्ग्रंथों का पठन पाठन रह गया है